राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद के केंद्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी संस्थान के रेडियो प्रभाग द्वारा प्रस्तुत है कार्यक्रम एक उपहार गीतों का प्यारे बच्चों आज मैं तुम्हारे लिए एक विशेष उपहार लेकर आया हूं बच्चों इस दुनिया में शायद ही कोई ऐसा होगा जिसे संगीत पसंद ना हो संगीत के बिना जग सूना है मैं जानता हूं तुम्हें गाना गुनगुनाना और सुनना अच्छा लगता है है ना जानते हो पेड़ पौधे और जानवर भी संगीत पसंद करते हैं हां यदि संगीत अच्छा हो तो पेड़ पौधे जल्दी बढ़ते हैं फूल खिलने लगते हैं और हां बच्चों तुम्हें यह जानकर बड़ा आश्चर्य होगा कि अब तो संगीत का प्रयोग मरीजों के इलाज के लिए भी होने लगा है तुमने सुना होगा कि पुराने जमाने में लोग संगीत के द्वारा दीपक जला लेते थे पानी बरसा लेते थे ईसाइयों के धर्म ग्रंथ बाइबल में एक ऐसी घटना का वर्णन है जिसमें यरीहो नाम के शहर की दीवारों को संगीत के द्वारा गिरा दिया गया था बच्चों आज भी ऐसा हो सकता है यदि संगीत को पूरी लगन से सीखा जाए संगीत में इतनी शक्ति है कि वो बड़े-बड़े काम कर सकता है बच्चों भक्ति भजन सुनकर लोग झूमने लगते हैं मां की लोरी सुनकर तुम्हें नींद आने लगती है बिगुल और नगाड़ों की आवाज सुनकर सैनिक युद्ध करने को तैयार हो जाते हैं आखिर क्यों होता है ये सब बच्चों ऐसा इसलिए होता है कि संगीत में बड़ी ताकत है भारतीय संगीत यानी हमारे देश के संगीत में कई वाद्यय या سازों का प्रयोग होता है श्री कृष्ण जी की बांसुरी के असर को कौन नहीं जानता सितार के तार जब छेड़े जाते हैं तो हमारी आत्मा तक झंझाना उठती है तबले या मृदंग की आवाज से हमारे पैर थिरकने लगते हैं संतूर सुनकर ऐसा लगता है मानो कोई झरना कल-कल करता हुआ बह रहा है वैसे ही शहनाई सरोद हारमोनियम सारंगी वायलिन इत्यादि बहुत सारे साज हैं जिनका अपना महत्व है अरे हां बच्चों मैं तो भूल ही गया था आज मैंने तुम्हें कुछ उपहार भी देने का वादा किया था जानते हो आज तुम्हें उपहार देने के लिए मेरे पास कुछ छोटे-छोटे गीत हैं इन गीतों के उपहार को मैंने कहीं-कहीं छुपा कर रख दिया है पहला उपहार यह गीत मैंने एक बगीचे में छुपा कर रखा तो आओ बच्चों पहला उपहार लेने हम माली दादा के बगीचे में चलें झूम झूम पंछी भी है उड़ते لب को चूम चूं पुष्प गा रहे हैं कैसे झूम झूम पंछी भी है उड़ते لب को चूम चूं बांसुरी पर लगती कैसी मधुर धुन Panshi bhi hain urtay nab ko chum-chum Khushpa garae hain kaisi jhoom-jhoom Panshi bhi hain urtay nab ko chum-chum Baasuri par lagti kaisi madhur dhun Phrir kyun na hum हां तो बच्चों कैसा लगा यह गीत अच्छा लगा ना हम्म इस गीत से हमने क्या सीखा हमने यह सीखा कि बगीचे में फूल पेड़ पौधे पंछी सभी झूम झूम कर प्रेम से गा रहे हैं वो कितने खुश हैं तो बच्चों हम सब भी क्यों ना मिलजुल कर प्रेम से But é a बच्चों यदि हम सब मिलकर इस गीत को गाएं मेल से रहें एक दूसरे का आदर करें तो हमारा देश बहुत सुंदर बनेगा मगर बच्चों सवाल यह है कि क्या यह काम इतना आसान है इस सवाल का जवाब छुपा है मंदिरों मस्जिदों गुरुद्वारों गिरजाघरों और सभी धार्मिक स्थानों में आओ बच्चों जरा वहां चलें और शक्ति मांगे कि हम आपस में प्रेम करना सीखें जो हमें आशा है तुम्हें यह उपहार पसंद आए होंगे आयना इन्हें स्वीकार करो और हां अपने मित्रों को भी देना ना भूलना जय हिंद एक उपहार गीतों का अभी आप सुन रहे थे यह कार्यक्रम आलेख अजीत कुमार हुरू कलाकार नीरज शर्मा गायन स्वर काजल बनर्जी संगीतकार राकेश पंडित ध्वनि अंकन दीपक पांडे निर्माण सहयोग वंदना निगम तथा संजय कुमार प्रस्तुतकर्ता अजीत कुमार हुरू तथा परियोजना निर्देशन डॉ एलजी सुमित्रा डॉ एलजी सुमित्रा